आत्म पूजो पूजोपनिषद इस उपनिषद में काया में स्थित आत्म तत्व की आत्मदेव की पूजा उपासना की विधि समझाई गई है जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को ही पूजा आराधना बना लेने का कौशल समझाया गया है इसी से मोक्ष प्राप्ति का कल्याणकारी पथ भी प्रशस्त होता है ओम तस्चित ध्यानम सर्वर्मराकरणवाहनम्ञनम सन्न्म भाव पादास्कम्यम तदातीरात्म बराकृत प्राप्तिस्ना सर्वात्मक दृष्ट विनियो ग दिग्विशिष्टात्माक्षता पुमं पुष्प सूर्यात्मक दीपूर्णचंद्रमृतरसैकीकर नैवेद्यम निश्चल प्रदक्षिण सौहम प्रदक्षिणं नमस्कार भावो स्तुति मौनम सदा संतोषो परिपूर्ण सतोषो विसर्जनमूर्णराज योगि सर्वात्मकूजोपचार सै सर्वात्मक आत्मा परूर्णमस्मी मुू मोक्षिर्भवतीुपनिषद उस आत्म तत्व का सतत चिंतन ही उसका ध्यान है समस्त कर्मों का निराकरण ही आवाहन है अविचल ज्ञान ही उसका आसन है उस आत्म तत्व के प्रति सदा उन्मुख रहना ही पाध्य है उस ओर सदैव मनोयोग ही अर्घ्य है आत्मा की निरंतर दीप्ति ही आचमन है श्रेष्ठता की प्राप्ति ही उसका स्नान है सर्वात्मक दृश्य का विलय अर्थात शून्य लय समाधि ही गंध है विशिष्ट नेत्र अर्थात नेत्र ही अक्षत है चित, अर्थात चैतन्य दीप्ति ही पुण्य है उस आत्म तत्व का सूर्यात्मकत्व ही दीपक है पूर्ण चंद्र और उसके अमृत रूपी रस का एकीकरण ही नैवेद्य है उसकी सुनियोजित गतिशीलता ही प्रदेक्षिणा है उसका सोहम अर्थात मैं वही ब्रह्म हूँ भाव ही नमन है मौन अर्थात अंतर्मुखी रहना ही उसकी स्तुति करना है सदैव संतुष्ट रहना उसका विसर्जन है इस प्रकार परिपूर्ण राजयोगी का सर्वात्मक पूजा उपचार ही उस आत्म तत्व का आधार है समस्त आदि व्याधियों से रहित मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ ऐसा भाव रखने से ही मुमुक्षों अर्थात मोक्ष के अभिलाषियों की मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा सिद्ध होती है यही उपनिषद तत्व ज्ञान पूजो उपनिषद समाप्ता